युवकों के प्रति भारत का भविष्य तुमको यह बड़ी भारी मालूम होगी पर इसके इस समय बहुत आवश्यकता है तुम पूछ सकते हो इस काम के लिए धन कहाँ से आएगा धन की ज़रूरत नहीं धन कुछ नहीं है पिछले बारह वर्षों से मैं ऐसा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ कि मैं यह नहीं जानता कि आज यहाँ खा रहा हूँ तो कल कहाँ खाऊँगा और न मैंने कभी इसकी परवाह की है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 कि तुम में प्रत्येक का भविष्य उज्ज्वल है अपने आप पर अगाध अटूट विश्वास रखो वैसा ही विश्वास जैसे मैं बाल्यकाल में अपने ऊपर रखता था और जिसे मैं अब कार्यान्वित कर रहा हूं तुम सभी अपने आप पर विश्वास रखो यह विश्वास रखो कि प्रत्येक की आत्मा में अनंत शक्ति विद्यमान है तभी तुम सारे भारतवर्ष को पुनरुजीवित कर सकोगे फिर हम दुनिया के सभी देशों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 बलशाली स्वस्थ तिब्र मेधा वाले और उत्साहयुक्त मनुष्य ही ईश्वर के पास पहुंच सकते हैं अशिष्टो दृढ़िष्ठों बलिष्ठों मेधावी तुम्हारे भविष्य को निश्चित करने का यही समय है इसीलिए मैं कहता हूं कि सभी इस भारी जवा भरी जमानी में इस नए जोश के ज़माने में ही काम करो जीर्ण शीर्ण हो जाने पर काम नहीं होगा काम करो क्योंकि काम करने का यही समय है सबसे अधिक ताजे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 हम अपने आगे एक महान आदर्श खड़ा करें और उसके लिए अपने जीवन का उत्सर्ग कर दें यही हमारा निश्चय हो और वे भगवान जो हमारे शास्त्रों के अनुसार साधुओं के परित्राण के लिए संसार में बार बार आविर्भूत होते हैं वे भगवान श्री कृष्ण हमें आशीर्वाद दें एवं हमारे उद्देश्य की सिद्धि में सहायक हों